संविदाओं की ब्लॉक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगी भारत में प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वर्ष 1828 से 1835 (1828 से 1835) तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होने का गौरव प्राप्त है 1947 (1947) में भारत की स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बाद ही इस पद को समाप्त कर दिया गया था भारत का प्रथम वाइस राय अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग को वर्ष अठारह सौ में भारत का प्रथम वाइस राय बनाया गया क्योंकि इसी वर्ष गवर्नर जनरल के पद को एक्ट अठारह 1858 के अंतर्गत वाइसराय तथा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था।, आगा था।, आगा था भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहन पांचवी शताब्दी में एक चीनी यात्री फाहयान ने भारत का भ्रमण किया उस समय चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का शासन था इतिहास की जानकारी में फायान के योगदान से उस समय, समय के जीवन यापन व्यापार संस्कृति रहन सहन आदि का अंदाजा लगाया जा सकता है तथा इस बारे में पता चलता है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचार्य भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इक्कीस जून 1948 सौ अड़तालीस नाइनटीन फोर्टी को सी राजगोपालचारी ने गवर्नर जनरल पद ग्रहण कर कार्यभार संभाला तथा दो वर्ष तक इसी पद पर अपनी सेवाएं दी राज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल बने 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगो बहुत लंबे समय तक सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों को ही सिविल सेवा की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति थी किंतु वर्ष 1832 में एटीन में कुछ पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना आरंभ कर दिया गया जो वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई। हालांकि इंग्लैंड जाकर किसी ब्रिटिश से परीक्षा में प्रतियोगिता करना इतना आसान नहीं था वर्ष 1862 में 1862 में सत्येंद्र टैगोर तथा इनके मित्र मनमोहन घोष ने परीक्षा में, में भाग लिया घोष परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके परंतु सत्येंद्र परीक्षा उत्तीर्ण कर और परीक्षण प्राप्त कर नवंबर 1864 (1864) में भारत लौटे तथा उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नियुक्ति मिली नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय रविंद्र टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर जो कि रवींद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाने जाते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं। इन्हें साहित्य में योगदान के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा शास्त्र हर खुराना पंजाब में 9 जनवरी 1922 (1922) को जन्मे हर खुराना को चिकित्सा शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में जाना जाता है यह सम्मान इन्हें वर्ष 1968 (1968) में मिला था प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भौतिकी शास्त्र सी वी रमन वर्ष 1930 में सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह पुरस्कार उन्हें भौतिकी में योगदान के लिए दिया गया था इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अविष्कारों का नाम रमन के नाम पर ही रमन प्रभाव रखा गया वर्ष उन्नीस में 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियपा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 16 जनवरी 1949 1949 को के एम करियप्पा को थल सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया इन्होंने इस पद पर चार वर्ष तक सेवा दी के एम करियप्पा कांडेरा मडप्पा करियप्पा ने द्वितीय विश्व युद्ध तथा भारत पाक युद्ध 1947 में अपना योगदान दिया था प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा द्वितीय विश्व युद्ध तथा भारत पाक युद्ध उन्नीस में भाग लेने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र विजेता होने का गौरव प्राप्त है नवंबर उन्नीस को मेजर जम्मू कश्मीर के एक गांव बड़गाम में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर अमर्त्य सेन वर्ष उन्नीस में 1998 में अमर्त्य सेन को उनके अर्थशास्त्र क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया एक वर्ष बाद ही भारत सरकार ने भी अमृत सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया भारत मूल के अमृत सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवाएं दी स्टालिन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय चलू सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन शांति पुरस्कार से वर्ष 1952 सौ में सम्मानित किया गया ध्यान दें वर्ष 1957 सौ में स्टालिन पुरस्कार का नाम बदलकर लेनिन पुरस्कार कर दिया गया था यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर शांति पुरस्कार है अमृतसर पंजाब में जन्मे सैफुद्दीन किचलू आजादी के लिए लड़ने वाले एक क्रांतिकारी तथा राजनेता थे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष उन्नीस 1954, 1954 में सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके जन्म को हर वर्ष अध्यापक दिवस 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1985 से 1988 तक 1985 से 1988 तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर नगेंद्र सिंह को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 को नाइनटीन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए दस वर्ष तक इस पद पर अपनी सेवाएं देने के बाद वर्ष 1967 सौ में इस पद से निवृत्त हुए तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने इनके बाद उपराष्ट्रपति का सम्माननीय पद जाकिर हुसैन ने संभाला स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही अबुल कलाम आजाद ने भारत के शिक्षा मंत्री का पद संभाला तथा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया 11 वर्ष की सेवा के बाद उन्होंने 2 फरवरी 1958 को नाइन्टीन को पद त्याग किया मौलाना आजाद के नाम से प्रसिद्ध अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है <सकि> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी सी बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885, 1885 में बॉम्बे में हुआ इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यूसी सी बैनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी इसके अतिरिक्त वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय भी थे हालांकि वे इसमें जीत हासिल नहीं कर पाए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौर ने की यह अधिवेशन वर्ष अठारह में एटीन में कोलकाता में हुआ था भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचालन करने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स हिकी जेम्स हिक्की को भारत की पत्रकारिता का पितामह माना जाता है इन्होंने बंगाल गजट के नाम से भारत का पहला समाचार पत्र 1780 सौ में प्रकाशित किया था हालांकि यह समाचार पत्र मात्र दो वर्ष तक ही चला बंगाल गजट को हिक्की द बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जी शंकर कुरुप ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जी शंकर कुरुप को 1965 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें मलयालम भाषा के साहित्य में योगदान देने के लिए जाना जाता है प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ पद्म विभूषण पद्म भूषण तथा मिल्ट्री क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित मानिक शॉ प्रथम थल सेना अधिकारी हैं, जिन्हें फाइव स्टार रैंक फील्ड मार्शल पर पदोन्नति मिली इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेना ने वर्ष उन्नीस में हुए भारत पाक युद्ध में विजय प्राप्त की थी तो ये थी भारत में प्रथम के अंतर्गत सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारिया